सिर्फ जागना है आंख खोल के देखनी भरी दोपहरी है और सूरज सब तरफ बरस रहा तुम आंख बंद किए खड़े हो पूछते हो सूरज के होने का राज क्या रोशनी को कहां खोजे इसकी कुंजी कहां अब बंद आदमी के हाथ में अगर कुंजी भी हो सूरज को पाने की तो भी क्या होगा असली बात ही चुग गए तुम पूछते हो राज क्या राज होता है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 पूना की टेकरी पे मैं चढ़ गया और झंडा भी लगाया हिलेरी चढ़ गया गौरी गौरीशंकर पर तो क्यों खबर छापी मैंने भी वही किया तो लोग हंसेंगे लोग कहेंगे इस टेकरी तो कोई भी चढ़ जाता है इस टेकरी में चढ़ने में कुछ रखा नहीं गौरी गौरीशंकर पे चढ़ो तो कुछ बात हो वो महाघटना है ये तो कोई घटना ही नहीं है ये तो बच्चे चढ़ जाते हैं इसमें क्या सहार है तो आदमी नई नई तरकी पर है हिलेरी जिस रास्ते से चढ़ा था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 जल्दी ही कोई और तीसरा मार्ग खोज लेगा फिर हेलरी चढ़ के चढ़ के पहुंचा था कोई पागल हो सकता है घसट घसट के गौरी शंकर क्योंकि घसेट के कोई भी नहीं चढ़ा या हो सकता है कोई योगी शीर्षासन कर ले और चढ़ने लगे सिर के बल अहंकार को हमेशा कठिन में रस जितना कठिन हो उतना रस परमात्मा सरल है तो अहंकारियों को तो रस ही न रह जाएगा परमात्मा कठिन है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 क्योंकि अष्टवक्र कह रहे हैं कुछ होने को नहीं है कुछ जाने को नहीं कहीं पहुंचना नहीं कोई मंजिल नहीं तुम जहां हो बस यही जगह है कहीं और कोई जगह नहीं इसी क्षण में शांत मौन जाग जाओ तृप्ति बरस उठेगी क्या बिना किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तैयारी के तत्काल संबोधी घटना संभव है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 तुम्हारा क्रोध तुरोहित होने लगेगा क्योंकि जो संगीत में डूबा अब क्रोध में ना डूब सकेगा क्योंकि क्रोध तो विसंगीत जो तो की की है जो संगीत में डूबा अब धन में इसे बहुत रस ना आएगा क्योंकि धन तो सोरगुल की दुनिया की चीज है जो संगीत में डूबा अब इसे शांति में रस आएगा क्योंकि संगीत करता ही क्या है जब तुम संगीत को सुनते हो तब तुम्हारे विचार की तरंगे सो जाती हैं और भीतर एक शांत आकाश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 बाहर की वीणा सुनते सुनते तुम्हें भीतर की वीणा सुनाई पड़ जाती संगीत वही बाहर की तो केवल निमित्त क्या बिनी, बिना किसी प्रकार की फिर मन वकालत करता है न होगा प्रत्यक्ष तो कोई अप्रत्यक्ष तैयारी होगी सीधी सीधी ऊपर से न दिखाई पड़ती होगी तो छिपी छिपी कोई तैयारी होगी मगर कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तैयारी के बिना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 वो भागा हुआ आया उसने कहा कि मामला क्या है किस प्रकार का उपन्यास उसने कहा क्या कहो घोड़ा जिद्दी करो क्या घोड़ा चले ही नहीं सेनापति कहता राज चल बेटा आखिर में भी थक गया तो मैंने फिर उपन्यास समाप्त कर दिया तो कुछ ऐसे घोड़े भी हैं कि 500 सौ पेज तक भी अगर तुम चल बेटा चल बेटा कहो ना चले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 बुद्ध ने कहा मिल सकता था ये समझने की बात कि बुद्ध ने कहा यहां भी मिल सकता था जाना अनिवार्य नहीं था गया ये दूसरी बात है गया वो मेरी बुद्ध थी क्योंकि परमात्मा अगर कहीं मिल सकता है तो यहां भी मिल सकता है कोई खास बड़ वृक्ष के नीचे ही थोड़ी परमात्मा बसता है ऐसी कोई जगह कहा है जहां परमात्मा ना हो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 तो परमात्मा के पास एक छोटा सा पौधा गुलाब का रखा तो उसने कहा ये मुझे दे, दे। तो देमात्मा ने कहा इससे तू क्या करेगा ये फूल सुबह खिलेगा सांझ मुरझा जाए तो उसने कहा इससे मुझे जीवन की खबर मिलती रहेगी कि सुबह खिला सांझ मोरछा गया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 होस सच्चा हो तो प्रीति से कैसे टूट सकता है मजबूत होता है सघन होता है लेकिन हम बड़े कच्चे घड़े जरा सी वर्षा होती मिट्टी बह जाती होस की वर्षा हो गई प्रीत का घड़ा टूट गया प्रीति की वर्षा हो गई होस का घड़ा टूट गया हम बड़े कच्चे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 कहीं आकाश में और तुम नीचे कीड़े मकोड़े की तरह सरकने लगे ये बर्दाश्त के बाहर है पति परमात्मा है और यह देखे नहीं हो सकता तो ध्यान मैंने उससे कहा तू सोच ले ध्यान के, अभी तो झूठी मुस्कुराहट थी ध्यान के बाद कोई नाराज होगा तो असली मुस्कुराहट आएगी देख के ये व्यर्थ की बात ये बचकानापन लेकिन पति ये बर्दाश्त न कर सकेंगे कि तू उनसे ज्यादा प्रौढ़ हो जाए आज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 तो उसने बिल्कुल सड़े गले केले और सबसे ज्यादा दाम वाले दे दिए मैं घर लाया तो मेरी बुआ ने सिर्फ हाँ, सिर्फ हाथ मार लिया और कहा कि इनको जाके पलोस में एक भिकारन है उसको दे आओ ठीक है मैं गया भिखारन को भिखारन ने मुझसे बोली फेंक दो कूड़े में इधर कभी इस तरह की चीज मत ना मैंने कहा ठीक है मैं कूड़े में फेंक आया धीरे धीरे घर के लोग समझ गए कि ये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 अधरों को करने दो छक्कर मधुपान कहीं सौरभ के अभी अभी और अभी और तन मन को पुकारा और रागों के छोर, प्रीत कलस और के छोर पोर कुंजों में छिड़ने दो भ्रमरों की तान धरोस्वर के सिरमौर अभी और अभी और भूहों पर खिंचने दो रत्नारे रे बान अभी और अभी और मन कहे चला जाता अब जरा और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 सिकंदर से उसने कहा एक चीज थी उसकी वजह से मुझे चिंता होती थी कभी कभी रात में भी टटोल ट देख लेता कि पात्र कोई ले तो नहीं गया जब से वो गया खुश हुआ मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकू मुझे कहो तो मुझे खुशी होगी उसने कहा आप जरा हट के खड़े हो जाएं क्योंकि धूप रोक रहे सुबह का वक्त और वो धूप ले रात बस इतना और तो आपसे क्या चाहिए और आपके पास है क्या जो तुम मुझे दे सकते हो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 अब थोड़ी रसधार बहने दो अपने प्राणों के गीत को गूंजने दो उठने दो ये स्वयं का छंद थोड़ा सा अगर तुम गीतर की तरफ चल पड़ो एक किरण पकड़ लो होश की तो सूरज तक पहुंच जाओ माटी बीज बीज उगती परिपाटी दोहराती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 फुलझड़ियां सब रीत चली मेरा तो यज्ञ अधूरा है तुम सांथ रहो तो पूजन हो उलझी अलकें बीगी पलकें हो बैठ अब तुम वीणा के तार कसो यह गायक मन गंधर्व बने तुम ही यदि सांथ रहो तो फिर हर पल जीवन का पर्व बने हर आह मधुरतम गायन हो हर आंसू फिर मधु का कण हो दो हाथ में हाथ परमात्मा के वो तुम्हारे गीतर तैयार है अपनी वीणा उसको सौंप दो यही अष्टावक्र का समग्र संदेश है साक्षी बन रहो कर्ता नहीं भूकता नहीं और जो परमात्मा करना चाहता है तुम निमित्त मात्र हो जाओ होने दो तुम हवा के झोंके हो जाओ कि सूखे पत्ते जहां ले जाए चल पड़ो जब तुम बिना के तार कसो, ये तो साथ सापित है जब तुम छूदो तो पावन हो